माँ शारदा देवी गृहिणी पूर्व अध्याय के बाठकों ने अवश्य ही दीर्घ स्वास त्याग कर साधक कवि की भाषा में कहा होगा जीवों के कल्याण के कारण संसार में आकर मां तुमको कितना ही कष्ट न झेलना पड़ा इस तक दुख की निवृत्ति करने के पूर्व कर्तव्य अनुरोध से हमें एक और अध्याय की रचना करनी होगी क्योंकि सत्य का उद्घाटन हमें करना ही पड़ेगा चाहे वह कितना ही क्लेश प्रद क्यों न हो साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्तमान काल में युग प्रवर्तन के लिए जो लोग अवतीर्ण हुए हैं उनके आचरण या लीला विलास की चर्चा केवल पुराने दृष्टिकोण से करने पर इन जीवन वेदी वेदों का तात्पर्य हम पूर्णतया ग्रहण नहीं कर सकेंगे इन चरित्रों में जैसे वैराग्य का चरम उत्कर्ष था वैसे ही थी सबका कल्याण करने की शुभ इच्छा जहाँ तितक्षादि गुण पर्वत कंदराओं में प्रकट नहीं हुए उनका प्रकाश कोलाहल में नगरों के बीच में हुआ त्याग के मूर्त विग्रह होते हुए भी श्री रामकृष्ण ने अपनी मां की सेवा नहीं त्यागी भतीजे अक्षय की मृत्यु पर अश्रुपात किया समीप आई हुई सहधर्मिणी को सादर ग्रहण पूर्वक सिखा पढ़ाकर उन्हें अपनी उत्तराधिकारिणी बनाया और जीव मात्र के कल्याण के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया स्वामी विवेकानंद ने होने पर भी की सेवा तथा समाज के हित के लिए अपने हृदय का अंतिम रक्त बिंदु तक अर्पित किया। श्री का मन, मन सामान्य अर्थ में कभी भी संसार में लिप्त नहीं हुआ फिर भी उनके जीवन में पारिवारिक घात प्रतिघात के कारण एक ऐसी मातृ अतुलनीय सहानुभूति धैर्यशीलता अनुकंपा तथा स्नेह मधुर क्षमा फूट उठी थी जिसका प्रयोजन हमारी समझ में संपूर्ण रूप से न आने पर भी नवयुग के लिए अवश्य ही कुछ गंभीर तात्पर्य रखता था। अतएव उसे समझने की व्यर्थ चेष्टा न कर हम घटनाओं को केवल कहते चलेंगे योगिन माँ के मन में एक बार संदेह हुआ था श्री राम कृष्ण को तो ऐसा त्यागी देखा है लेकिन माँ को देखती हूँ घोर संसारी दिन रात भाइयों भतीजों और भतीजियों को ही लेकर व्यस्त रहती है बाद में एक दिन गंगा जी के किनारे बैठकर वे जप कर रही थी कि इतने में उन्होंने भावनेत्र से देखा श्री रामकृष्ण उनके सामने आकर कह रहे हैं देखो देखो गंगा जी में क्या बहा जा रहा है योगिन मां ने देखा खून से लथपथ और नाड़ियों से वेष्टित एक नवजात शिशु बहा जा रहा है श्री रामकृष्ण ने कहा क्या गंगा कभी अपवित्र होती है उसे भी श्री को भी वैसा ही समझो कभी संदेह न करना उसे और इसे अपने को दिखाकर अभिन्न समझना श्री के पारिवारिक जीवन की चर्चा करते समय पहले ही उनकी अनासक्ति की ओर दृष्टि पड़ती है सभी काम वे करती हैं यहां तक कि प्रतीत होता है जैसे वे साधारण मनुष्यों की ही तरह शोक ताप से पीड़ित हैं पर दूसरे ही क्षण उनके आचरण से उनका निर्लिप्त स्वरूप क्त पूर्ण चंद्र की भांति प्रकाशित हो जाता है। दिसंबर 1918 के के अंत में में एक दिन बजे बाटी में सदर दरवाजे चबूतरे पर बैठी थी साधु ब्रह्मचारी बैठक के बरामदे में थे सामने काली मामा और वरदा मामा के खलिहान से धान आ रहा था अपने खलिहान को काली मामा ने ऐसे घेर लिया था कि रास्ता कुछ सकड़ा हो गया था जिससे वरदा मामा के धान के बोरों के लाने में असुविधा हो रही थी इसे से दोनों भाइयों में कहा सुनी होते होते जब मारपीट की नौबत आई तब श्रीमा चुप न रह सकी उनके पास पहुंचकर वे कभी एक से कहने लगी दोस्त तो तेरा ही है और कभी दूसरे का हाथ पकड़कर खींचने लगी उम्र में वे उनसे बहुत बड़ी थी गोद में लेकर दोनों को उन्होंने पाला पोसा था इसलिए बड़ी बहन की मध्यस्था मध्यस्थता से हाथा पाई तो बज गई पर झगड़ा बंद ना हुआ ऐसी अवस्था में माँ भी उन्हें छोड़कर जा नहीं सकती थी इतने में साधु लोग वहां आ पहुंचे उनको आते देख दोनों भाई गरजते हुए अपने अपने घर चले गए इधर श्री भी क्रोध से अपने घर के बरामदे में जा पैर लटकाए बैठ गई परंतु पल भर में उनका क्रोध जाने कहा चला गया क्रीड़ा भूमि के समान इस संसार के स्वार्थ संघर्ष के पीछे जो शाश्वत शांति विराजमान है वह उनके सामने आ जाने से वे मुस्करा कर कहने लगी महामाया की कैसी माया है, अनंत संसार पड़ा हैसते लोट पोट हो गई वह हसी रोके नहीं रुकती थी पौ संक्रांति के दिन पंद्रह जनवरी के आस पास दोपहर के समय श्री मां संतानों को बुला बड़े मामा के घर के बरामदे में बिठा कर पीठा खिला रही थी और किसको क्या देना है बतला रही थी इधर पगली मामी राधु की और नन्दी दीदी माकू की ससुराल में भेंट भेजने के लिए व्यस्त थी कभी कभी वे माँ के पास आकर एक आज बात भी कह जाती थी सब कुछ माँ के ही घर से जा रहा था दे सब उन्हीं का था परंतु वे मानव सुनकर भी नहीं सुन रही थी वैसे ही केवल हाँ या ना कह रही थी उनके ऐसी निर्लिप्तता देख मामी और दीदी मन ही मन अप्रसन्न हो रही थी अंत में चुप न रह सकने के कारण उन्होंने समालोचना आरंभ कर दी माँ ने भी तब असंतोष के साथ कहा देखो हमारे इतने लड़के हैं वे आने पर चाहे हाथ में दो या पत्तल में आनंद से खा लेते हैं पर इन लोगों में से यदि एक भी आया तो किसने गंडे कटोरे ही निकालने पड़ेंगे न देने से फिर बात उठेगी संतानों को खा चुकने पर श्रीमान ने उठ सबको पान दिया परंतु जमानियों के घर भेंट भेजने के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और उनकी उदासी से जान पड़ा कि वे इस विषय पर भी फिर सोचेंगे भी नहीं विष्णुपुर के ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि माँकू की कई संतानों की परस्पर भेंट न होगी दूसरे बच्चे के जन्म के साथ आठ दिन पहले जिपथिरिया रोग से तीन ही दिन पीड़ित रहकर यथासाध्य चिकित्सा कराने पर भी बीस अप्रैल 1919 ईस्वी को जयराम बाटी में माकू के प्रथम पुत्र नेडा की मृत्यु हो गई डॉक्टर वैकुंठ महाराज ने वहां से कुआलपाड़ा जा माताजी को यह समाचार का सुनाया तब मां प्राकृत जनों की तरह बिलख कर रोने लगी कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण को भोग देने का समय उपस्थित हुआ माता का बिलाप उस समय भी रुका नहीं था बाध्य व कर्तव्य समझकर एक भक्त ने ज्यो ही उनको इस बात का स्मरण दिलाया त्यों ही श्री माँ बिल्कुल बदल गई मानो कुछ हुआ ही ना हो उन्होंने यथा रीति भोग निवेदन किया उस रात उनको फिर रोते नहीं देखा गया केवल कभी कभी नेड़ा के संबंध में खेत के साथ दो चार बातें उन्होंने कही सांसारिक लोगों के लिए आत्मी स्वजनों का प्रतिपालन तथा उनकी सुख समृद्धि का वर्धन एक प्रधान कर्तव्य है पिता निरपेक्ष दृष्टा के पास कई बार ये चेष्टाएं अत्यधिक स्वार्थ परता के रूप में ही प्रकट होती है तो भी ब्रह्मज्ञ पुरुष दुर्बल चित्त मनुष्यों को बाधा देने में हाथ नहीं बढ़ाते बल्कि भरसक उनका अभाव निलिप्त भाव से मिटाने की सदा चेष्टा करते हैं श्री मां के जीवन में ऐसे दृष्टांत बहुत है राजू तपकुआवाल में अस्वस्थ थी पूर्ववर्णित सुषणे गेड़े के तांत्रिक साधक के साथ मामा और वरदा महाराज जयराम भाटी लौट रहे थे मामा ने कहा दीदी के भक्त बेंगलोर के नारायण एंगर ने उस रोज जयराम भाटी आकर कहा था कि दीदी के मकान के सामने हमारी जमीन में एक कुआं बनवा देंगे लेकिन तब से बिल्कुल चुपचाप हैं। धनी आदमी हैं कुआं बनवा दे तो कितने लोगों का उपकार हो भला जमीन का दाम ही कितना चाहे तो अभी दे सकते हैं दीदी के लिए पीने के पानी की व्यवस्था क्या यह कम सौभाग्य की बात है अर्थात इस मौके में जमीन के मूल्य स्वरूप मामा कई हजार रुपया वसूल किए बिना नहीं मानेंगे मामा कहते रहे देखो वर्दा भक्त लोग दीदी को कितना रुपया पैसा प्रणामी देते हैं अगर दीदी वह जमा करती तो कितना जमा हो गया होता सो तो नहीं सिर्फ राधी और भाइयों को लिए खर्च करती है कुछ भी नहीं जमा करती किया अच्छा बताओ तो सबसे ज्यादा आसक्ति नो मानते हैं यदि साधारण लोगों के समान वे रुपये पर आसक्ति दिखाती तो यह मान्यता आज न होती इसीलिए दीदी मानवी नहीं देवी है समझे वरदा आह तुम्ही लोग धन्य हो इतने कम उम्र में ही घर गृह छोड़कर तुम लोग दीदी के काम में रात दिन दौड़ रहे हो संध्या के समय वरदा महाराज के पास सब सुनकर सीमा ने हंसकर कहा काली केवल रुपये के लिए बेचैन है अन्य चिंता में ऐसा चमत्कार है कि बुद्धिमान लोगों को भी दिशा नहीं सूचती दादी को उसने मानो रुपये का पेड़ ही समझ लिया है हाँ कुछ भक्ति श्रद्धा भी है क्योंकि दीदी की विपत्ति के समय काली ही आकर स खड़ा होता है बाकी सब तो लेने को ही तैयार रहते हैं राधु के लड़के का अन्नप्रासन निकट है देख श्रीमान ने वरदा महाराज से कहा देखो इस बार मेरे पास पैसे कौड़ी ज़्यादा नहीं है काली को यदि सामान खरीदने दूं तो बहुत खर्च हो जाएगा तुम्हें इस बार कौतलपुर और आनूर से मोटे मोटे सौदे खरीद लो बाकी थोड़ा कुछ मैं काली से पीछे करवा लूँगी नहीं तो फिर खफा हो जाएगा श्री माँ उस समय आदमियों तक तथा स्त्री भक्तों को लेकर नए मकान में रहती थी काली मामा गंभीर प्रकृति के आदमी थे सभी उनको मानते थे नलनी दीदी माकू राधो की माँ सब उनसे डरती थी पगड़ी मामी जब बहुत बिगड़ जाती तब कोई यदि देता काली मामा को जरा बुलाओ तो, तो मामी झप झट से अपने घर में घुस पड़ती थी सीमा भी भाई के स्वभाव को जान उनको व्यर्थ में रुष्ट नहीं करती थी इसलिए राधु के लड़के के अन्न प्राशन के समय यह जवस्था होने पर भी सीमा को जन्मतिथि के समय बाजार का भार काली मामा को ही दिया गया जन्म तिथि के कई दिन पहले से ही वे विविध विषयों के बारे में पूछताछ करने लगे एक दिन उन्होंने कहा दीदी तुम्हारे यहाँ आजकल आदमी बहुत बढ़ गए हैं औरत से अब रसोई का काम नहीं चलेगा एक पुरुष रसोई की आवश्यकता है तुम्हारी जन्मतिथि आ रही है समारोह में बहुत से लोग आएंगे बाजार वाजार भी उसी अंदाज से करना पड़ेगा वरदा से सब काम संभालना कठिन होगा श्रीमा ने उत्तर दिया देखो काली इस मकान में महिलाओं को लेकर मैं रहती हूँ इसके भीतर किसी पुरुष को कैसे रखूँ हाँ ये सब लड़के जो मेरे पास हैं ये मेरे लड़के नहीं लड़कियां हैं यह समझना इधर भक्तों की भीड़ तो लगी ही है हाट बाजार समझ बूझ कर ही करना पड़ेगा संध्या के समय श्रीमान ने कहा देखो कोतलपुर का बाजार अब की बार काली से ही करवाना पड़ेगा कई दिनों से इसीलिए घूम रहा है कोई ढिलाई करनी पड़ेगी नहीं तो वह रूट कर कुछ कर बैठेगा प्रसंगत यह कहना उचित होगा कि इस समय रसोई के लिए श्री को अब ब्राह्मण के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करना पड़ता था श्री माँ की सेवा में लगे हुए दो लड़कों के ब्राह्मण न होने पर भी बुढ़िया महाराजन से रात की पूरी रसोई पका, पकाई ना जा सकने के कारण भाग आदि छोड़कर छोड़ बहुत कुछ उन लड़कों को ही पकाना पड़ता था इधर माँ चिंतित भी रहती थी कि कहीं ग्रामीण लोग राधू की ससुराल के साथ इस विषय पर झगड़ा न खड़ा करवा दे इसलिए उनके साथ व्यवहार में माँ को सावधान रहना पड़ता था जो हो जन्म तिथि का ज्यादा बाजार काली मामा ने किया उत्सव के दिन देख रेख का काम भी अधिकांशतः उन्हीं के हाथों में रहा इसलिए वे प्रसन्न ही मालूम पड़ते थे श्री माँ भी दिन पर भर निश्चिंत थी परंतु अपराह के समय दिख पड़ा वे अपने घर के बरामदे में म्लान मुक्त हो बैठी हैं तब सब का भोजन समाप्त हो चुका था अन्य लोग तो कार्यों से निवृत्त हो विश्राम कर रहे थे पर सिमा को तब भी विश्राम न था गोपेश महाराज ने पूछने पर उन्होंने कहा यह सर्वनाश कलुआ ही सब बुराई की जड़ है अकारण ही मुझे कष्ट देता है यह देखो न सबका खाना पीना हो चुका पर उसका खाना लिए मैं बैठी हूँ आया आया करता है लेकिन अब तक तक आया नहीं मैं भी विश्राम नहीं कर पाती हूँ खाली मामा ने उत्सव में सर्वे सर्वा होना चाह था शायद कहीं भूल चूक हो गई इससे श्री को शिक्षा देने के लिए वैसा उपक्रम किया था परिस्थिति समेत गोपेश महाराज मामा की खोज में बाहर जाकर देखते हैं कि खलिहान पर मामा धान के पुआल जमा कर रहे हैं उनके चेहरे पर क्रोध का आवेश देख कोई ऊंची नीची बात कहे बगैर गोपेश महाराज भी उनका अनुकरण करते हुए पुआल जमा करने लगे कुछ देर बाद ही मामा का क्रोध शांत हो गया उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ इतना कष्ट करने क्यों आए गोपेश महाराज ने मौका पाकर कहा माँ भात लेकर बैठी है मामा ने कहा दीदी खाना लेकर बैठी है यह तुम मुझे मालूम नहीं अच्छा चलो सिमा उन्हें पाकर बहुत प्रसन्न हुई और बड़े स्नेह से खिलाने लगी ऐसा लगता था मानो कुछ हुआ ही नहीं जन्म तिथि की एक और घटना यही बताई जाती है साधु भक्त सभी पूजा के आयोजन दोपहर के भोग की रसोई और भजन कीर्तन आदि में व्यस्त थे इस समय गोपेश महाराज ने घर के भीतर जाकर देखा श्री माँ मामी के पथ्य के लिए व्यवस्था कर रही हैं। मामी उस समय गर्भवती थी शरीर भी अस्वस्थ था पर उनकी देखभाल के लिए घर में दूसरी कोई स्त्री न थी इसलिए माँ को ही सब कुछ करना पड़ता था आज उन्हें ही केंद्र मानकर उत्सव चल रहा था पर उनकी दृष्टि में मानो अपना कोई महत्व न था संतान संभवा की सेवा ही उनका पहला और मुख्य कर्तव्य रहा वे स्वयं झोल पकाकर कर मजली मामी के घर पहुंचा आई इन सब कामों के लिए उनके सदा प्रसन्न चेहरे पर जरा सी भी उदासीनता नहीं दिखाई पड़ी इस घटना के कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के पहले काली मामा ने कहा दादी तुम इस बार यहाँ उपस्थित हो परमहंस जी की जन्मतिथि अच्छी तरह से मनाई जाएगी क्योंकि तुम यहीं हो इसलिए बहुत से आदमी नातेदार आदि मिलने को आएंगे जन्म महोत्सव के बाद ही श्री के कलकत्ता जाने की बात चल रही थी इसीलिए काली मामा ने भक्तों के मिलने की बात कही थी यह सुन श्री ने कहा भाई तेरी जैसी भक्ति मुझमें कहाँ और वह शक्ति भी कहाँ जैसे ठाकुर की वर्षगांठ मन की इच्छा के अनुसार कर सकूं इस गांव में जो साग सब्जियां मिलेगी उन्हीं से किसी प्रकार काम चला लेना होगा मेरी दशा तो तू देखता ही है दिन दिन दुर्बल होती जा रही हूँ काली मामा कमर बांधे काम में जुट गए और उत्सव के दिन शाम तक दिल खोर कर लोगों को खिलाया पिलाया काली मामा और वरदा मामा के लिए झगड़े की बात इस अध्याय के आरंभ में हमने लिखी है ठीक उसी के बाद काली मामा खलिहान को घेरकर और उसके भीतरी भाग को साफ कर बड़ी प्रसन्नता के से पास के चबूतरे पर बैठे थे इस समय माँ के मकान के सामने के रास्ते से प्रसन्न मामा के खलिहान में धान के बोरे लाए जा रहे थे थोड़ी देर में काली मामा ने धीरे से कहा ये दो पत्थर सामने वाले दो बड़े पत्थरों को दिखाते हुए कितने दिन से यहाँ पड़े हुए हैं दीदी के जन्म स्थान पर अभी तक नहीं लगाए गए यदि सरत महाराज से कहकर वह जमीन दीदी के नाम पर लिखवा ली जाए और उस पर हमारे रहते ही दीदी का एक मंदिर बन जाए तो कितना आनंद होगा माँ के जन्मस्थान को चिन्हित करने के लिए रांची के भक्त उन पत्थरों को कुछ दिन पहले लाए थे पर वह नहीं किया गया क्योंकि मामा लोग एकमत नहीं थे माँ की ओर ताकते हुए काली मामा कह रहे थे दीदी अपना हिस्सा मैं अभी लिखे देता हूँ बाकी सब तुम देखना मुझे शरत महाराज जो देना हो देंगे मेरी आंतरिक इच्छा है कि इसकी कोई व्यवस्था अभी हो जाए यहाँ कहना आवश्यक है कि उस जमीन का जो हिस्सा काली मामा का था वह उनके किसी भी काम में नहीं आता था दूसरे भाई मिलकर उसका उपयोग किया करते थे थ्री ने केवल सुन लिया शाम को उन्होंने कहा देखो वर्दा काली ने अभी जो कुछ कहा आज शरद को अपनी चिट्ठी में सब लिख दो काली को जब सुमति हुई है तब देर नहीं करनी चाहिए प्रसन्न कलकत्ते में है वरदा भी सहमत होगा सब विषयों में काली ही बाधा डालता था वह जब अपने आप कहता है तब समझ लो कि काम होने वाला है देखा नहीं नारायण एंगर ने कुआं खुदवाने के लिए कितनी विनती की पर वह राजी नहीं हुआ दूसरे दिन श्री ने काली मामा से कहा तेरे कहने के मुताबिक कल वरदा ने शरद को सब लिख दिया है मामा ने तुरंत कहा बस दीदी दी, जो दाम ठीक किया जाएगा उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ देना पड़ेगा मेरा परिवार बड़ा है आय कम है श्री माँ ने कहा पर उन्हें पता लगने से कहीं वे भी तो नहीं मांगेंगे कहने की आवश्यकता नहीं कि समय पर सभी मामाओं को ठीक दाम से अपने अपने हिस्से में कुछ अधिक ही मांग लिया स्वामी शारदानंद जी ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और पैसे की परवाह न कर एक ही महीने में जमीन रजिस्ट्री करा ली उसी ज़मीन के एक कोने में कुआं खोदवाने की बात थी फाल्गुन में सीमा के कलकत्ता जाने के बाद वैशाख में कुआं खोदने का काम प्रारंभ किया गया सितंबर 1918 के अंत में महालया के कुछ दिन पहले जजन याजन के लिए प्रसन्न मामा को कलकत्ता जाना था श्री से वे कह रहे थे दीदी तुम देश आई और मुझे इस बार कलकत्ता जाना पड़ गया पड़ रहा है बाल बच्चे सब रहे देखना और क्या कहूँ काली को ही अब सुविधा हुई गांव में जमीन जायदाद लेकर बाल बच्चों के साथ घर पर ही रहकर अच्छी तरह से गृहस्थी चला रहा है तुम भी आ गई मुझे इस बुढ़ापे में भी बाहर पड़ा रहना पड़ता है इन बातों की भनक काली मामा के कानों तक पहुँचते ही उन्होंने आकर प्रसन्न मामा की निंदा शुरू कर दी दे। दीदी से रुपया गाठने को अपना रोना रो रहा है इत्यादि प्रसन्न मामा कुछ उत्तर न दे सके बोले काली तू मुझे नहीं मानता तो न सही पर यह ना भूलना कि दीदी के बाद मैं और मेरे बाद तू जन्म है दीदी पर तेरी भक्ति कहाँ मैंने दीदी को जैसे पहचाना है तो उसका कुछ भी नहीं जानता तुझे सिर्फ दीदी के रुपये की ही पहचान है सीमा ने सुनते सुनते हंसकर कर कहा मेरे भाई सब हीरे हैं उन्होंने सिर काट कर तपस्या की थी तभी तो मैं उनकी गृहस्थी में पड़ी हूँ माँ किसी भी प्रकार उन पर आश्रित नहीं थी सच तो यह है कि वे उस समय दूसरी जगह रहा करती थी और भाइयों को ही उनसे नाना प्रकार की सहायता मिलती थी